आखिर विदेशी माछीमूढ़ी को उपयोगी बना ही लिया छत्तीसगढ़ के लोगों ने लेखक है पंकज अवधिया माछीमूढ़ी या गोटी फूल का नाम सुनते ही छत्तीसगढ़ के वनी अंचलों में छोटे बच्चों के चेहरे के चेहरों पर मुस्कान बिखर जाती है यही मुस्कान मध्य भारत के बच्चों पर भी आ जाती है जब उनके सामने मुकैया का नाम लिया जाता है बच्चे इसके छोटे काले फलों को खूब पसंद करते हैं और चाव से खाते हैं वैज्ञानिक साहित्य बच्चों की इस पसंद पर सवाल खड़े करते हैं ये फल लीवर के लिए अभिशाप हैं जानवर शायद इस बात को जानते हैं यही कारण है कि वे मीठे फलों को छोड़ देते हैं जानवर गलती से यदि इनका सेवन कर लें तो उनमें प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है बच्चे तो बच्चे हैं उन्हें क्या मालूम कि मीठे फल हानिकारक हो सकते हैं माछी और गोटी फूल ये दोनों ही नाम किसी खतरे की ओर इशारा नहीं करते हैं जबकि दक्षिण छत्तीसगढ़ में आप इसी वनस्पति का नया एक नया नाम पाएंगे और वह नाम है बेमारी लाटा यानी ऐसी वनस्पति जिससे बीमारी हो सकती है अतः इससे इस आम लोग विशेषकर बच्चों को दूर रहने की ज़रूरत है इन मीठे पर हानिकारक फलों के बारे में पारंपरिक चिकित्सकों के रोचक विचार हैं जहाँ एक और मध्य भारत की पारंपरिक चिकित्सा में ऐसे बहुत से पारंपरिक औषधि मिश्रणों की जानकारी मिलती है जिसमें मुकैया के फलों से होने वाले विकारों को ठीक करने की क्षमता होती है वहीं छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सक जानते हैं कि माछीमुढ़ी के शौकीन बच्चे बहुत सी बेकार समझी जानी वनस्पतियों के फल भी खाते हैं इन वनस्पतियों में माछीमुढ़ी के फलों की विषाक्तता को खत्म करने की क्षमता है छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में बच्चे मेड़ में उग रहे मुंगेसा को चाव से भरपेट खाते हैं मुंगेसा माछी मुढ़ी के फलों की विषाक्तता को काफ़ी हद तक कम कर देता है यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में बच्चे इस विषाक्तता से कम प्रभावित होते हैं माछी मुढ़ी कोई देशी वनस्पति नहीं है बल्कि एक विदेशी वनस्पति है जिससे दुनिया भर के बहुत से देश परेशान हैं सजावटी पौधे के रूप में भारत लाए गए इस पौधे ने बाग बगीचों की सीमाओं को लांघते हुए बेकार ज़मीन और घने जंगलों का रुख किया और वहां पूरी मजबूती से स्थापित हो गया साल जिसे सरगी या सरई भी कहते हैं कि घने जंगल उसे पसंद आए पर इससे जंगल के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया माछीमुढ़ी के पौधे तेजी से जलते हैं और इस तरह जंगल में लगने वाली आग को फैलाने में मदद करते हैं जंगलों में इसे नष्ट करना भी आसान नहीं है थक हार के कीट वैज्ञानिकों ने इसके जैविक नियंत्रण की थानी केवल माछीमुढ़ी को खाने वाले कीट की पहचान की गई और फिर पूरी तसल्ली के बाद उसे जंगल में छोड़ा गया प्रकृति में मित्र कीटों ने पहले तो माछीमुढ़ी को खाया पर फिर फिर उन्होंने उपयोगी सागवन को खाना शुरू कर दिया लेने के देने पड़ गए आनंद फानंद में इस पर रोक लगाई गई माछी मुड़ी के कई प्रकार के भेद हैं इनमें कुछ प्रकार तो जैव विविधता के लिए खतरे बने हुए हैं जबकि बहुत से प्रकार देश में राष्ट्रपति भवन और राजघाट की क्यारियों की शोभा बढ़ा रहे हैं एक और वैज्ञानिक इसके नियंत्रण पर पैसे खर्च कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर आम लोग नर्सरियों से ऊँचे दाम देकर इसे सजावटी पौधे के रूप में खरीद रहे हैं सही जानकारी के अभाव में ऐसा हो रहा है माछीमुड़ी को वैज्ञानिक भाषा में लेंटाना कहा जाता है शहरी क्षेत्रों में लेंटाना नाम लोकप्रिय है पर ग्रामीण और वनी अंचलों में लेंटाना शब्द अभी भी नहीं पहुँचा है माछीमुड़ियों की पत्तियों में तेज गंध होती है जो कि उनमें उपस्थित वाष्पशील तेल के कारण होती है दुनिया भर में बहुत से प्रयोग किए गए हैं जिनमें माछी मूड़ी की पत्तियों को सुखाकर जलाया जाता है जलाया जाता है ताकि इसके सुगंधयुक्त धुएं से मक्खियों और मच्छरों को दूर भगाया जा सके पर प्रभावी होने के बाद भी सफल उत्पाद के रूप में इसे बाजार में नहीं लाया जा सका है इसकी गंध मनुष्य लंबे समय तक सहन नहीं कर सकते हैं इसकी असफलता के लिए यह भी एक सशक्त कारण रहा छत्तीसगढ़ में ग्रामीण और वनी क्षेत्रों के आम लोगों की प्रयोग धर्मिता का लोहा पूरी दुनिया मानती है उन्होंने माछीमुढ़ी की पत्तियों का प्रयोग किया पर 10 से अधिक दूसरी वनस्पतियों के साथ माछीमुढ़ी को कम मात्रा में प्रयोग किया गया इसके साथ ही पत्तियों को सरसों के तेल में पकाकर विशेष तेल भी बनाया जिसे रात भर शरीर में लगा लेने से मच्छरों और दूसरे जहरीले कीटों से सुरक्षा मिलती है उनके ये प्रयोग स्थानीय स्तर पर ही लोकप्रिय रहे कभी इनके व्यावसायिक उत्पादन पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया माछी के प्रयोग से औषधि और सघन फसलों की व्यावसायिक खेती कर रहे माछीमुढ़ी के प्रयोग में औषधि और सघन सघन फसलों की व्यावसायिक खेती कर रहे युवा किसान भी पीछे नहीं रहे उन्हें नीम के अलावा सशक्त जैविक आदान की तलाश थी क्योंकि नीम का प्रयोग फसलों को कीटों से तो बचा रहा था पर गुणवत्ता को बिगाड़ रहा था कस्तूरी भिंडी और केवास की व्यवसायिक खेती में गोबर और गोमूत्र के साथ माछी मूढ़ी का भी प्रयोग किया गया आरंभिक सफलताओं ने किसानों को इसे पारंपरिक फसलों पर भी अजमाने के लिए प्रेरित किया इस की खेती में कटुआ कीट के लिए भी इसे प्रभावी पाया गया है छत्तीसगढ़ में जितनी भी बाहर से लाई गई बेकार वनस्पतियां थोपी गईं उनके साथ लंबे समय तक रहते हुए आम लोगों ने नए उपयोग विकसित कर लिए और उन्हें उपयोगी वनस्पति की श्रेणी में सम्मान रख दिया शहरी खान और खान पान और आधुनिक जीवन के कारण बहुत बार मुंह के छाले ठीक नहीं होते हैं घरेलू औषधियों से लेकर आधुनिक दवाएँ बेकार साबित होने लगती हैं लंबे समय से ठीक न होने वाले छाले आधुनिक चिकित्सकों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं उन्हें घातक रोग की आशंका होने लगती है ऐसे में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सक बहुत से दुर्लभ पर सरल प्रयोग बताते हैं इस इनमें से एक उपाय माछीमूढ़ी की शाखाओं का दा, दातून के रूप में प्रयोग भी है दातौन से लाभ होने लगता है तब वे ऐसे औषधिक मिश्रण का अंदरूनी उपयोग करते हैं जिसमें माछीमूढ़ी की ताज़ी जड़ों का प्रयोग किया जाता है माछीमुढ़ी तो भारत की वनस्पति नहीं है और न ही पारंपरिक चिकित्सा में इसका कभी प्रयोग हुआ है फिर कैसे आज के पारंपरिक चिकित्सक इसका सफल प्रयोग कर रहे हैं ये प्रश्न समय समय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक मंच में उठाए जाते हैं उन्हें विनम्रता से यही जवाब मिलता है कि पारंपरिक चिकित्सक पीढ़ियों से चली आ रही परम्परा का तो निभाते ही हैं साथ में साथ ही वे नए प्रयोग करके अपने प्राचीन ज्ञान को समृद्ध भी करते हैं माछीमुढ़ी के नए उपयोग उसी प्रयोग धर्मता के परिणाम है राज्य के जंगलों में राज्य में जंगलों के तेजी से सफाई के कारण अब वन्य प्राणी मैदानी भागों का रुख करने लगे हैं इन मैदानी भागों में वन्य पशु दशकों से नहीं देखे गए हैं जिसके कारण बिना बाढ़ के किसान मजे से खेती करते रहे हैं अब वन्य पशुओं का आगमन उनके लिए नई समस्याएं पैदा कर रहा है राजधानी के राजधानी से महज बीस किलोमीटर की दूरी पर दुर्ग जिले में जंगली सूअर बड़ी संख्या में आ गए हैं ये धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं दुर्ग जिले के खुड़मुड़ी और तुलसी में तो खेती करना असंभव होता जा रहा है आसपास घने जंगल का नामों निशान नहीं है फिर भी बड़ी संख्या में जंगली सूअरों का आना अपने आप में आश्चर्य का विषय है इन क्षेत्रों के किसान अब ऐसी वनस्पतियों की तलाश कर रहे हैं जिनका रोपण खेतों को स्थायी सुरक्षा प्रदान कर सके थुअर नामक कंटीली वनस्पति से जंगल के समीप स्थित गाँव के लिए सुरक्षा का साधन रही है यह अलग बात है कि अधिक सघन न होने पर जंगली सुअर इसे भेज जाते हैं माछी मुड़ी के राज्य में आगमन के बाद इन गाँवों के न्यासियों में उम्मीद की किरण जागी है वे थुअर के साथ माछी मुड़ी की पंक्तियां लगा रहे हैं ताकि सुरक्षा का स्तर दोहरा किया जा सके आम लोगों के इस अभिनव प्रयोग की देखा देखी अब वैज्ञानिक भी इसमें रुचि ले रहे हैं और प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि ताकि इस विदेशी मॉडल को करोड़ों रुपए बहा कर वे अपने परिसर में जांच कर कुछ शोध पत्र प्रकाशित कर सकें और विदेशी भ्रम भ्रमण की व्यवस्था कर सकें विदेशी वनस्पति होने के बावजूद माछीमुढ़ी में नाना प्रकार के कीटों का आक्रमण होता है रायपुर के आसपास किए गए सर्वेक्षणों में 50 से अधिक कीट प्रजातियां माछीमुढ़ी पर मिलीं इन सब के बावजूद माछीमूढ़ी तेजी से वृद्धि करता है यदि आप इसे खतरनाक वनस्पति के रूप में देखें तो कीटों से प्रभावित न होने के इसकी क्षमता इसे और अधिक घातक बना, बनाती रखती है पर यदि इसे उपयोगी वनस्पति के रूप में देखें तो यह एक मजबूत वनस्पति के रूप में दिखेगी बेकार जमीन से मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए जिन विदेशी वनस्पतियों को भारतीय वैज्ञानिकों ने उपयुक्त पाया है उनमें से यह भी एक है यह बिना देखभाल के उग जाती है और एक बार स्थापित होने के बाद फिर चाहे कीटों का आक्रमण हो या विपरीत वातावरणीय परिस्थितियों का इसका बाल भी बाका नहीं होता है जहां एक और सही जानकारी के अभाव में रतनजोत के स्वादिष्ट पर विषाक्त फलों को फलों ने बच्चों की पाँच बच्चों की जान ले ली और हजारों बच्चों को अस्पताल पहुँचा दिया वहीं शहरी बच्चे ग्रामीण बच्चों की तरह माछी के फल खाते तो हैं पर वे इसके दुष्प्रभाव से बचाने वाले मुंगेसा जैसी ठेठ देहाती वनस्पतियां नहीं खाते हैं ऐसे में उन्हें जागरूक करना ज़रूरी है पंकज अवधिया ने माछीमुड़ी के सफल उपयोगों और उनके भविष्य के विषय में एक वैज्ञानिक रपट तैयार की है जिसका शीर्षक है लेंटाना एज यूजफुल प्लांट इन छत्तीसगढ़ यह रपट फिल्मों और रंगीन फोटोग्राफ के सहित इंटरनेट पर उपलब्ध है धन्यवाद